तो जो भी ये चर्चा का क्रम चालू हुआ है ये निश्चित रूप से स्वागत ही है और यहाँ थोड़ी सी एक बात कह देते हैं कि आखिर क्या चीज ऐसा हो गया जिसमें ये चर्चा की आवश्यकता पड़ रही है और क्या ऐसा हमारे को मिल गया जिससे कि ये उत्तरों को एक नए तरीके से एक व्यवहारिक स्वरूप उसमें निकल के आ रहा है उसका क्या आधार बनता है तो माना जाती जाति के इतिहास को देखते हैं तो दो प्रकार से हम लोगों के सोचने का अभी तक क्रम बना है एक तो आदर्शवादी विधि है और एक भौतिकवादी विधि है इन दोनों विधियों से ही ये दोनों ही विचार हैं और इन्हीं के माध्यम से हम लोग चीज़ों को अभी तक देखते हैं समझते हैं और उनसे इस प्रकार से सोचने समझने से हमारे में जो भी प्रश्न समस्या खड़ी होती है और उन्हीं प्रश्न समस्याओं का उत्तर भी हम उन्हीं विचार से पाना चाहते हैं और उसमें वो सफल नहीं हो पाए हैं इसका प्रमाण है कि हमारी समस्याएं दिन बे दिन बढ़ती चली जा रही हैं और आज जो ये उत्तरों को जिस नए स्वरूप में आप सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं व्यवहारिकता के साथ भी सिद्धांत के साथ भी तो उसमें मुख्य बात ये है कि एक और नजरिया आदरणीय नागरा जी ने एक अनुसंधान किया उसके माध्यम से ये पूरा हुआ है तो उसमें यही हुआ कि ये को दोबारा फिर से एक सही तरीके से देखने के बाद जिसको कह रहे हैं कि ये अस्तित्व रूप में है अगर देखने का तरीका नज़रिया ये बनता है तो उसके बाद चीज़ें एक अलग स्वरूप में दिखाई देती हैं उसमें सब चीज़ें व्यवहारिक दिखाई देती हैं और बल्कि देखा जाए तो उसमें कोई समस्या ही नहीं है नज़रिया ही वैसा सुंदर हो जाए जिसमें समस्या से मुक्त हो जाए तो जीने में समस्या से मुक्त हो ही जाएँगे यदि नज़रिया या दृष्टिकोण या देखने का तरीका ही समस्याग्रस्त है तो जीने में हम कैसे समस्या से मुक्त हो जाएंगे ये संभव ही नहीं है और लाखों साल के इतिहास में जो चीज़ घटित नहीं हुई है अब वो घटित हो सकती है ये उस अनुसंधान का आ, बेसिकली क्रेडिट गोस्ट अनुसंधान वाली तो यहाँ पर जो कुछ भी उत्तर दिए जा रहे हैं वो सब उसी अनुसंधान का अध्ययन करने के आधार पर जो पिछले कई वर्षों से छोटा मोटा अध्ययन हम कर पाए और कुछ उसके साथ जीने के स्वरूप को जोड़े हैं उन दोनों के रूपफल में इन उत्तरों को करने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये एक नया नजरिया है जिसके तहत अगर चीज़ों को देखने का सीखते हैं तो एक अलग ही व्यवहारिक और प्रॉब्लम फ्री सिचुएशन हम अपने मानसिकता में देख पाते हैं और उसी के आधार पर फिर ये आगे व्यवहारिकता में घटित होने की जगह में आते हैं। तो इतने ही तो इतना तो प्रश्न को लीजिए आगे बढ़ाते हैं